माँ की बातें स्वामी अरूपानंद एक दिन काशी की कुछ महिलाएं माँ के दर्शन हेतु जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि वे राधु, भूदेव आदि बच्चों को लेकर बड़ी व्यस्त है फिर वे गोलाब माँ से अपने फटे वस्त्र को सी देने की बात कह रही है यह देख उन महिलाओं में से एक बोल उठी माँ आप तो माया में घोर फंसी दिखाई देती है अस्फुट स्वर में माँ बोली क्या करूँ बेटी खुद ही माया हूँ और एक दिन शाम को तीन चार बजे कुछ महिलाएं माँ का नाम सुनकर उनके दर्शन करने आई माँ बरामदे में बैठी थी गोलाप माँ तथा अन्य महिलाएं बाजू में बैठी थी आगंतुकों में से एक ने गोलाब माँ को ही वयस्का और भव्य आकृति वाली देख माँ समझ लिया तथा उन्हें प्रणाम कर उनसे बातचीत करने लगी गोलाप माँ बात समझ बोली वे रही माता जी माँ का भोला भारा चेहरा देख उस महिला को लगा कि माताजी कौतुक कर रहे हैं पर जब गोलाब माँ ने दूसरी बार यही बात कही तो वह ही माँ को प्रणाम करने लगी जो ही माँ भी हंसकर बोल उठी ना ना वे ही माता जी तब वह महिला बड़े पशु में पड़ गई गोलाब मां एवं माँ बारम्बार एक दूसरे की ओर दिखाकर कहने लगी वे रही माता हम लोग यह देख हंसने लगे अंत में जब वह महिला गोलाब माँ को ही माता समझकर उनकी ओर मुड़ी तब गोलाप माँ उसे धमकाती हुई बोली तुम्हारे क्या दिमाग नहीं है देखती नहीं हो मनुष्य का चेहरा है कि देवता का मनुष्य का चेहरा क्या ऐसा होता है सचमुच ही माँ की सरल प्रसन्न दृष्टि में ऐसी एक विशेषता थी जिससे उनको देखकर अपने आप एक विशेषत्व का बोध होता था मैं विश्वनाथ को सब लोग छूते हैं इसलिए रोज संध्या के बाद उनका अभिषेक कर तत्पश्चात उनकी आरती और भोग होता है माँ पंडा लोग पैसे के लालच में उस प्रकार छूने देते हैं स्पर्श क्यों करने देना दूर से दर्शन करने से ही तो हुआ लोगों का सारा पाप आकर लगता है कितने सब बुरे दुश्चरित्र लोग आकर उन्हें छूते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके छूने से सारा शरीर तप जाता है जलने लगता है इसलिए हाथ पैर धो लेने पड़ते हैं पर यहाँ मेरे पास कलकत्ता की तुलना में लोगों की भीड़ कम है मैं यहाँ तो मठ के महाराज लोगों की अनुमति लेकर आने पर ही तुम्हारे पास दर्शन के लिए लाया जाता है भीड़ को रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है माँ हाँ कौन सात जोड़ी फेरे लगा आना चाहेगा पगली मामी यहाँ भी माँ को सता रही है उसका उल्लेख कर माँ बोली लगता है शिव जी के माथे पर काटा समेत बेल पत्र चढ़ाया था इसलिए मेरे पीछे यह कंटक है मैं क्या कहती हो अनजान में कोई चढ़ा दे तो दोष कैसा माँ ना ना शिव पूजा खूब कठिन है उससे भी बहुत दोष होता है पर जानते हो जिसका यह अंतिम जन्म है उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्म फलों को भी इसी जन्म में भुगता लेना पड़ता है किसी त्यागी भक्त ने पूछा था माँ हम लोगों के इतनी रोग राई क्यों लगी रहती है माँ ने उत्तर में कहा था तुम लोगों का यही आखिरी जन्म है इसलिए बाकी सब जन्मों का कर्म फल इसी जन्म में भुगत ले रहे हो मैंने तो जन्म से लेकर आज तक कोई पाप किया है ऐसा ख्याल नहीं आता पाँच साल की उम्र में उनको ठाकुर को छुआ था मान लिया कि तब मुझ में कोई समझ नहीं थी पर उन्होंने भी तो छुआ था फिर मुझे इतना क्यों भुगतना पड़ रहा है उनको छू कर दूसरे सब माया से छूट रहे हैं फिर मेरे लिए ही क्या इतनी माया रह गई मेरा मन तो रात दिन ऊंचाई में उठकर रहना चाहता है मैं तो जोर करके उसे नीचे उतारे रखती हूँ दया के खातिर इन लोगों के लिए और मेरे लिए इतना दुर्भोग मैं माँ वे लोग जितना भी तुम्हें परेशान क्यों न करें तुम सब सहती जाना मनुष्य होश में रहने पर गुस्सा नहीं करता माँ ठीक कहते हो बेटा सहनशीलता से बढ़कर कुछ नहीं पर बात क्या है जानते हो हाड़ मास का शरीर है डरती हूँ कहीं गुस्से में मुंह से कुछ निकल ना जाए माँ अपने आप से कह रही है जो समय में चेता देता है वह मित्र है समय बीतने पर जो आकर आहा करे उसका क्या मूल्य